ब्रह्म सूत्र शांकर भाष्य हिंदी अनुवाद अध्याय तीसरा पद पहला साधन नामक इस तृतीय अध्याय के प्रथम पद में जीव की संसार गति आगति का विचार और वैराग्य निरूपण विचार किया जाता है अधिकरण पहला तदनंतर प्रतिपत्याधिकरण सूत्र एक से सात सूत्र पहला तदनंतर प्रतिपत्त रहतीपत्त रह संपरिष्वक्त प्रश्न निरूपणाभ्याम सूत्र तदनंतर प्रतिपत्त जीव अन्य देह की प्राप्ति में देह के बीजभूत सूक्ष्म भूतों से संपरिष्वक्त वेष्टित होकर धूम आदि मार्ग द्वारा स्वर्गलोक में रहती जाता है प्रश्न निरूपणाभ्याम क्योंकि यथा यह, यह प्रश्न है, और, यह है। दर्शन में और न्याय के विरोध का परिहार किया गया है परपक्षित है इसका विस्तार पूर्वक वर्णन और श्रुति विरोध का परिहार किया गया है और उनमें जीव से व्यतिरिक्त जीव के उपकरण तत्व ब्रह्म से उत्पन्न होते हैं यह कहा गया है अब उपकरणों उपकरणोपहित जीव की संसार गति का प्रकार उसकी अन्य अवस्थाएं ब्रह्म तत्व विद्या का भेद और अभेद गुणों का उपसंहार और अनुपसंहार अनुपसार ज्ञान से पुरुषार्थ की सिद्धि सम्यक के उपाय विधि का भेद और मुक्ति फल का अनियम इस विषय समुदाय का तृतीय अध्याय में निरूपण किया जाएगा और प्रसंग से आया हुआ कुछ अन्य भी कहा जाएगा वहां प्रथम पाद में पंजाग्नि विद्या का आश्रय कर तस्माजु जुगुपसेत। तस्माजु जुगुपसेत। गमना गमन में में होने से स्वर्ग आदि घृणा करे इस प्रकार अंत में श्रवण से संसार गति का प्रभेद वैराग्य के लिए दिखलाया जाता है मुख्य प्राण सचिव जीव इंद्रिय मन अविद्या कर्म और पूर्व प्रज्ञा जन्मांतर संस्कारों के साथ पूर्व देह का त्याग कर अन्य दे को प्राप्त होता है यह अवगत हुआ क्योंकि मेते समय में में ये वाक आदि जीव के प्रति हृदय एकत्रित हो जाती है। यहां से लेकर वतरम अन्य अधिक सुंदर और कल्याणतर रूपदेह की रचना करता है यहाँ तक संसार प्रकरणस्थ श्रुति है तथा धर्म और अधर्म के फल उपयोग का संभव भी है वह जीव क्या देह के बीजभूत सूक्ष्म भूतों से असंबंधित होकर जाता है अथवा संबंधित इस पर विचार किया जाता है तब क्या प्राप्त होता है असंबंधित होकर जाता है किससे इससे कि इंद्रियों के ग्रहण के समान भूतों का ग्रहण श्रुत नहीं है सीजो मात्रा हा वह इन प्राणों को तेजो मात्रा को सम्यक प्रकार से ग्रहण कर हृदय में ही अनुभत होता है यहाँ तीजो मात्रा शब्द से श्रुतिकरणों का ग्रहण कहती है क्योंकि वाक्य शेष में चक्षु आदि का कथन है इस प्रकार भूतमात्र के ग्रहण का कथन नहीं है और सर्वत्र सुलभ है देखा आरंभ होना चाहिए वहां ही वे है उससे उनको साथ ले जाना निष्प्रयोजन है इसलिए जीव असंबंधित होकर ही जाता है ऐसा प्राप्त होने पर आचार्य कहते हैं तदनंतर तो तो प्रतिपत्त रहती तो देह क्या तू जानता है कि पांचवी आहुत के हवन करने पर जल सोम घृत आदि रस पुरुष शरीर को कैसे प्राप्त होता है यह प्रश्न है और स्वर्ग पर्जन्य पृथ्वी पुरुष और स्त्री इन पांच अग्नियो में श्रद्धा सोम वृष्टि अन्न शुक्रूप ये पांच आहुतिया इस आहुति हो, इसलिए जीव जल से परिवेष्टित होकर जाता है ऐसा ज्ञात होता है परंतु तद्यथा तृण जलायुका उसमें देह संचार में जैसे तृण जलायु घास का कीट विशेष इस प्रकार अन्य श्रुति जलुका कीटके समान जब तक जीव अन्य देह को प्राप्त नहीं होता तब तक पूर्व देह का त्याग नहीं करता ऐसा दिखलाती है उसमें भी जल से, जीव के से उपस्थापित प्राप्त करने योग्य देह विषय भावना का दीर्घ भाव मात्र जलुका से उपमित है अतः कोई विरोध नहीं है इस प्रकार अन्य देह की प्राप्ति का प्रकार श्रुति से उक्त होने पर जो पुरुष बुद्धि से उत्पन्न हुई कल्पनाए हैं आत्मा और इंद्रिया व्यापक है अन्य देह के प्राप्त होने पर कर्मवश उसी में वृत्ति लाभ होता है उस देह में केवल आत्मा का ही वृत्ति लाभ होता है इंद्रिया तो देह के समान तत्तो भोगस्थान भौ। में नवीन ही उत्पन्न होती है अथवा केवल मन ही भोग स्थान के प्रति जाता है अथवा जैसे शुक एक वृक्ष से कूद अन्य वृक्ष को प्राप्त होता है वैसे जीव ही एक देह से कूद अन्य देह को प्राप्त करता है इत्यादि सभी कल्पनाएं अनादरणीय है क्योंकि श्रुति के साथ उनका विरोध है परंतु उदाहरित प्रश्न और प्रतिवचन द्वारा केवल जल से परिवेष्टित जीव जाता है ऐसा प्राप्त होता है क्योंकि जल शब्द के श्रवण की सामर्थ्य है तो सभी सूक्ष्म भूतों से परिवेष्टित होकर जाता है ऐसा सामान्य रूप से प्रतिज्ञा कैसे की है इससे उत्तर कहते हैं सूत्र दूसरा त्रयात्मकत्वात् भूयस्त्वात् सूत्रार्थ तो शब्द शंका निवृत्त निवृत्थ है त्रयात्मकत्वात् त्रिवृत्त करण प्रतिष्ठित से अन्य दो भूतों के मेलन से जल त्रयात्मक है अतः जल से अन्य दो भूतों का गमन संबंध संबंध सिद्ध है कारण की तेज आदि की अपेक्षा से से शरीर में जल है शब्द पूर्वोक शंका का उच्छेद करते हैं त्रिवुत्न से जल त्रियात्मक है उस जल को देह आरंभ स्वीकार करने पर अन्य दो भूत तेज और पृथ्वी में भी अवश्य स्वीकार करना चाहिए और देह त्रियात्मक है क्योंकि तेज जल और अन्य भूतों का, का प्रत्याख्यान त्याग कर केवल जल से वह आरब्ध नहीं हो सकता इसलिए जल पुरुषात्मक होता है ऐसा जो प्रश्न और प्रतिवचन में जल शब्द है वह केवल जल की अपेक्षा से नहीं है किन्तु अपेक्षा से है क्योंकि सब देहों में रसलोहित आदि द्रव्यों का बाहुल्य ले देखा जाता है परंतु पार्थिव देह भी देहों में अधिकतर उपलब्ध होता है यह दोष नहीं है कारण कि जल बहुत होगा शुक्र शोणित रूप देह के कारण में भी द्रव्य बाहुल्य ले देखने में आता है अन्य स्वर्गीय देह के आरंभ में कर्म निमित्त कारण है अग्निहोत्र आदि कर्म सोम घृत पय आदि द्रव द्रव्य के आश्रित होते हैं और कर्म संबंधी जल श्रद्धा शब्द से कहा गया है वह कर्मों के साथ स्वर्गलोक नामक अग्नि में होत किया जाता है ऐसा आगे कहेंगे इससे भी जल का बाहुल्य प्रसिद्ध है और बाहुल्य होने से अप जल शब्द से सभी देह के बीज सूक्ष्म का ग्रहण है यह निर्दोष है सूत्र तीसरा प्राणगते चूत्रार्थ और तमोत्तम प्राणो अनुत्क्रामती इस श्रुति में जीव के साथ इंद्रियों की गति प्रतिपादित है इसे इससे भी जीव सूक्ष्म से परिवेषित जाता है और अन्य देह की प्राप्ति में तमोत्तम तमोत्मंत उस जीव के उत्क्रांत होने के अनंतर प्राण उत्क्रमण करता है प्राण के उत्क्रांत होने के अनंतर सब प्राण इंद्रिया उत्क्रमण करते हैं इत्यादि प्राणों की गति सुनाई जाती है प्राणों की वह गति आश्रय के बिना नहीं हो सकती अतः प्राणों की गति से आश्रय भूत अन्य भूतों से संबद्ध जल की भी गति अर्थत अवगत होती है क्योंकि निराश्रय प्राण न कहीं जाते हैं अथवा न कही रहते हैं कारण की जीवित देह में प्राण साश्रय देखने में आते हैं सूत्र चौथा अग्नियागतिश्रुते चेन्न भाक्तवात्म <laughs> अग्नि गत... अग्नियादिगतिश्रुते चैत न सूत्रार्थ भाक अग्नियागतिश्रुते अग्निवागप्यति इत्यादिश्रुति में वग आदि का अग्निआदि में गमन प्रतिपादित है इससे जीव के साथ इंद्रिया नहीं जाती ये चैन्न ऐसा यदि का यह युक्त नहीं है भाक क्योंकि इत्यादि साथ विरोध होने से अग्नि आदि में में गति प्रतिपादक श्रुति है।, है। ऐसा हो, परंतु प्राण देह प्राप्ति में जीव के साथ नहीं जाते क्योंकि अग्नि आदि में गति श्रुति है जैसे यत्र जिस समय इस मृत पुरुष की वाघ अग्नि में लीन हो जाती है और प्राणवायु में लीन हो जाता है इत्यादि से श्रुति मरण काल में वाणी आदि प्राण अग्नि आदि देवों को प्राप्त होते हैं ऐसा दिख है दिख लगती तो है औषधिर लोमानी लोम औषधियों में और केश वनस्पतियों में लीन हो जाते हैं ऐसी वह श्रुति है लोम और केश कूद कर औषधि और वनस्पतिपति को प्राप्त होते है ऐसा संभव नहीं है इसलिए जीव का प्राण उपाधि के परित्याग करने पर गमन नहीं हो सकता और प्राणों के बिना अन्य देह का उपयोग भी उपन्न नहीं होता और प्राणों का जीव के साथ गमन अन्यत्र विस्पष्ट सुनाया गया है अतः वाणी आदि के अधिष्ठात्रु और वाक आदि के उपकारक अग्नि आदि देवताओं के वर्ण काल में उपकार की निवृत्ति मात्र की अपेक्षा से वाक आदि अग्नि आदि में लीन होते हैं ऐसा उपचार किया गया है सूत्र पांचवा पांच प्रथम श्रवण्दी चेन्नताुपत् प्रथम अश्रवण्न ति उपत् सूत्र आदि द्युक अग्नियो में प्रथम प्रथम द्युकनामक अग्नि में इत्यादि इदीश्रुत श्रद्धा का आहुतित्व है जल का नहीं है, तो युक्त नहीं है ही क्योंकि में इत्यादि श्रुति से जल ही लक्षित होता है है कारण कि ऐसे प्रश्न और प्रतिवचन की उपपत्ति है शर्त यह शंका होती है जब प्रथम अग्नि में जल का श्रवण नहीं है तो पंचम्य पंचम्यामा पांचवी आहूति में जलपुरुष पुरुष होता है है यह निर्धारण किस प्रकार हो सकता है? क्योंकि यह दिलोक आदि हैग्नि है ऐसा है, उपन्यास कर तस्मिन तस्मिन। इस दिलोक रूप अग्नि में देव यजमान श्रद्धा का हवन करते हैं इस प्रकार श्रद्धा हौम्य द्रव्य रूप से प्रतिपादित है किंतु वह हौम्य द्रव्य जल हौम्य द्रव्य रूप से जल श्रुत नहीं है यदि परजन्य आदि उत्तर चार अग्नियो में जल की हौम्य द्रव्य रूप से कल्पना करें तो भले कल्पना करें क्योंकि उनमें हवनीय रूप से गृहित सोम आदि में जल के आधिक्य की उपपत्ति है किंतु प्रथम अग्नि में तो श्रुत श्रद्धा का परित्याग कर अश्रुत जल की कल्पना करते हो यह केवल साहस है इस प्रकार प्रसिद्धि की सामर्थ्य से श्रद्धा प्रत्यय विश्वास विशेष है इसलिए पांचवी आहुति में जल का पुरुष भाव युक्त नहीं है ऐसा यदि कहो तो यह दोष नहीं है क्योंकि वहाँ भी प्रथम अग्नि में श्रद्धा शब्द से वही जल अभिप्रेत है इससे इससे की ऐसी उपपत्ति है इस प्रकार आदि मध्य और अंत में संगान एकार्थता होने से बिना आयस के ही यह एक वाक्य उपपन्न होता है अन्यथा पांचवी आहुति में जलपुरुष पुरुष का किस प्रकार होता है ऐसा प्रश्न करने पर प्रतिवचन के अवसर में यदि प्रथम आहुति के स्थान में जल से भिन्न हौम से श्रद्धा को ले आओ तो प्रश्न एक प्रकार का और प्रतिवचन एक वाक्यता नहीं होगी इतितु ऐसे पांचवी आहुति में जलपुरुष पुरुष का होता है इस तरह उपसंहार करती हुई श्रुति यह दिखलाती है और श्रद्धा के कार्य सोम वृष्टि आदि उत्तरोत्तर स्थूल होते हुए जल भूयस्व देखने में आते हैं वही श्रद्धा के जल होने में युक्ति है कारण के अनुरूप कार्य होता है जैसे पशु आदि से हृदय आदि अवयव निकल कर होम के लिए ग्रहण किए जा सकते हैं वैसे श्रद्धा नामक प्रत्यय विश्वास मन आदि जीव का धर्म होते हुए धर्मी से निकालकर होम के लिए ग्रहण नहीं किया जा सकता इसलिए जल श्रद्धा शब्द वाच्य होना चाहिए और श्रद्धा शब्द जल में उपपन्न होता है क्योंकि श्रद्धा व आप निश्चय श्रद्धा जल है इस प्रकार वैदिक प्रयोग में वैदिक प्रयोग देखने में आता है श्रद्धा का जीव के साथ रहने वाले देह के बीजभूत जल में है इसलिए जल में श्रद्धा शब्द का प्रयोग होता है जैसे सिंह पराक्रम वाला पुरुष गौण रूप से सिंह शब्द वाच्य होता है श्रद्धा पूर्वक कर्म में जल का संबंध होने से भी श्रद्धा शब्द जल में उपपन्न होता है जैसे पुरुषों में मंच शब्द उपपन्न होता है आपोहा निश्चय इस यजमान के पुण्य कर्म के लिए जल श्रद्धा उत्पन्न करता है इस प्रकार श्रुति से श्रद्धा का हेतु होने से जल में श्रद्धा शब्द की उपपत्ति होती है सूत्र छुतत्वादिति प्रतीते ही अश्रुतवाद न इष्ट इष्टिण शब्दित जल के पुरुष वचस्व होने पर भी जल से वेष्टित जीव जाता है यह युक्त नहीं है अश्रुतत्वात् क्योंकि जल आदि के समान जीव श्रुत नहीं है चिन्ह यदि ऐसा क्रोत तो युक्त नहीं है इष्टाधिकारी है क्योंकि या इत्यादि वाक्य शेष से इष्टापूर्तक कर्म कार्यो की होती है। प्रश्न और प्रतिवचन से पांचवी अवति में श्रद्धा आदि क्रम से जल पुरुषाकर प्राप्त करे ऐसा भी हो परंतु उस जल से परिवेष्ट जीव नहीं करेंगे क्योंकि अश्रुत है यहाँ जल के समान जीवों को श्रवण कराने वाली कोई श्रुति नहीं है इसलिए जल से परिवेष्ट होकर जीव जाता है यह अयुक्त है ऐसा यदि कहो तो यह दोष नहीं है किससे? इससे की, की है तथा जो ये लो ग्राम में दत्त इस प्रकार कर्म करते हैं वे धूमाभिमानी देवता को प्राप्त होते हैं ऐसा उपक्रम कर आकाश चंद्रमा समय वे आकाश से चंद्रलोक में जाते हैं यह चंद्रमा राजा सोम है इस प्रकार श्रुति इष्ट आदि कर्म करने वालों की धूम आदि से चंद्रमा की प्राप्ति कहती है अग्नि दस्मिन में देवगण श्रद्धा का होम करते हैं उस आहुति से सोमराजा उत्पन्न होता है इस सामान्य श्रुति से वे ही यहाँ भी प्रतीत होते हैं और उन जीवों के अग्निहोत्र दर्ज पूर्णमास आदि कर्मों के साधना दधिपय आदि द्रवीभूत द्रव्य के आधिक्य से प्रत्यक्ष ही जल है अग्नि में आहुतियां होती असाय लोकाय स्वाहा यह स्वर्ग लोक को जावे ऐसा कहकर होम करते हैं इसके अंतर श्रद्धा पूर्वक कर्म के साथ संबद्ध आहुतिमय वह जल अपूर्वरूप होता हुआ उन आदि कर्म करने वाले जीवों को परिवेषित कर फर देने के लिए उस लोगों को ले जाता है इस प्रकार जो कहा गया है उसी को यहाँ श्रद्धा श्रद्धा को होम करते हैं इस श्रुति द्वारा धातु से अभिधान किया है उसी प्रकार अग्निहोत्र में छह प्रश्नों के निर्वचन रूप ते, वा ते वे ते में ये दो हूत उत्क्रमण करती है इत्यादि वाक्य शेष से दो अग्निहोत्र आहुतियों में फलारंभ के लिए अन्य लोगों की प्राप्ति दिखलाई गई है इसलिए आहुतिमय जल से परिवेषित जीव अपने फला, कर्म फल भोग के लिए जाते हैं, यह युक्त है। परंतु इष्टा आदि कर्म करने वालों के अपने कर्म फल के उपभोग के लिए गमन विषय प्रतिज्ञा कैसे की जाती है क्योंकि ऐसे सोमो राजा यह सोम राजा है यह देवताओं का अन्न है देवता लोग उसका भक्षण करते हैं इस प्रकार यह श्रुति धूम प्रतीक मार्ग से उन दिखलाती है और ते वे को प्राप्त कर अन्न हो जाते हैं वहां जैसे ऋतविक गण सोमराजा को आप्याय स्व अस्व ऐसा कहकर भक्षण करते हैं वैसे इनका देवगण भक्षण करते हैं यह समान विषय दूसरी श्रुति है व्याघ्र आदि से भक्ष्यमाणों के समान देवों से भक्ष्यमाणों का उपभोग नहीं हो सकता अतः उत्तर कहते हैं सूत्र सात्वा भाक् वात्म तथा दर्शयति दर्शयती भाक् वनात्म तथा दर्शयति सूत्र वंका निराशा है इष्ट आदि कर्म कार्यों में अन्न भाक् गौण है अन्यथा स्वर्ग कामोत इत्यादि से विरोध होगा अनात्म अतः अनात्मवित होने से उनमें देवों के उपभोग योग्य अन्नत्व विवक्षित है तथा ही दर्शयती वैसा ही अथ योन इत्यादि श्रुति दिखलाति है के दोष की वृत्ति के लिए है इन इष्ट अधिकारियों में अन्न गौण है मुख्य नहीं मुख्य अन्नत्व तो इस प्रकार की श्रुति बाधित हो जाएगी यदि इष्ट आदि कार्यो का चंद्रमंडल में उपभोग न हो तो अधिकारी अधिक परिश्रम साध्य इष्ट आदि कर्मक किस लिए करेंगे और अन्न शब्द उपभोग हेतुत्व है इस सामान्य धर्म से अन्न भिन्न में भी उपचर्यमाण उपचरित होता हुआ देखा जाता है जैसे वश्य राजा का अन्न है पशु वैश्यों का अन्न है ऐसा कहते हैं इसलिए इष्ट स्त्री पुत्र मित्र सेवक आदि के समान गौण भाव को प्राप्त हुए इष्ट आदिकारियों से जो देवताओं का विहरण है वही इनका यहाँ भक्षण अभिप्रेत है किंतु मोदक आदि के समान चरवण चबाना अथवा निगलना अभिप्रेत नहीं है क्योंकि न तो खाते हैं और न पीते हैं वे ही इस अमृत को देखकर ही तृप्त हो जाते हैं यह श्रुति देवों के चरवण आदि व्यापार का निषेध करती है देवों के प्रति गुण भाव को प्राप्त हुए इन इष्ट आदि का भी राजा के आश्रित जीवन निर्वाह करने वाले परिजनों के समान उपभोग उपन्न होता है और अनात्मवित्त होने से इष्ट आदि में देवों का उपभोग्यत्व भी उपपन्न होता है जैसे कि अर्थ जो न्याम और जो अन्य देवता की यह अन्य है और मैं अन्य इस प्रकार उपासना करता है वह नहीं जानता जैसे पशु होता है वैसे ही वह देवताओं का पशु होता है यह क्रुति अनात्मविद्ताओं की देवोप्यता दिखलाती है अर्थात तो जैसे मत पशु मनुष्यों का भोग्य है वैसे अज्ञा जीव देवों का उपकारक होता है वह इस लोक में भी इष्ट आदि द्वारा देवों को प्रसन्न करता हुआ पशु के समान देवों का उपकारक होता है और परलोक में भी उनका उपजीवी होकर उनसे आदिष्ट फल का उपभोग करता हुआ पशु के समान देवों का उपकारक होता है ऐसा ज्ञात होता है अनात्मवित्त अनात्मित तथा ही दर्शयति इस सूत्रांश की यह दूसरी व्याख्या है केवल कर्मी इष्ट आदिकारी त्मित ही है वे उपासना और कर्म के समुच्चय का अनुष्ठान करने वाले नहीं है यह प्रकरण से पंचाग्नि विद्या को गौण रूप से आत्मविद्या कहते हैं पंचाग्नि विद्या रहित होने से इष्ट आदि देवों के अन्न है ऐसा पंचाग्नि विद्या की प्रशंसा के लिए गुणवाद से कहा गया है यह पंचाग्नि विद्या का ही विधान करना अभिष्ट है क्योंकि वाक्य का तात्पर्य ऐसा ही अवगत होता है जैसे की सोमलोके सोमलोक में विभूति का अनुभव कर पुनः लौट आता है यह दूसरी श्रुति चंद्रमंडल में भोग का सद्भाव दिखलाती है उसी प्रकार अथ ये पितरलोक को जीतने वाले पितरों के आनंद है वह गंधर्वलोक का एक आनंद है तथा जो गंधर्वलोक लोक आनंद है वह कर्मदेवों का जो कि कर्मों के द्वारा देवताओं को प्राप्त होते हैं एक आनंद है वह दूसरी श्रुति भी देवों के साथ वास करने वाले इष्ट आधिकारियों की भोग प्राप्ति दिखलाती है इस प्रकार अन्न भाव वचन गण होने से यह इष्ट आधिकारी जीव जाते हैं ऐसा प्रतीत होता है इसलिए जीव परिवेष्ट जाता है यह ठीक ही कहा गया है अधिकरण दूसरा कृत्ययाधिकरण सूत्र 8 से ग्यारह सूत्र आठवा कृतात्यय कृतात्यय शयन च कृतात्यये मृति यथेत अशयवान दृष्टस्मृति कर्मों के उपभोग के अन्तर अनुशयन उन कर्मो से अतिरिक्त कर्मयुक्त होकर जीव इस लोक में आता है दुष्ट स्मृतिभ्या क्योंकि तद्य रमणीय चरण और प्रेत कर्म फल इत्यादि इत्यादि स्मृति है और तथे यम जिस धूम आदि मार्ग से वे गए थे च विपरीत वक्षमान वक्ष्यमाण्रदि मार्ग द्वारा इस लोक में आते हैं धूम आदि मार्ग द्वारा चंद्रमंडल में आहुढ़ आदि आदिभुक्त भोगियों का आवाहन से प्रत्यावरोहन श्रुति में कहा गया है तस्मिन कामणीय आचरण वाले ब्राह्मण आदि को प्राप्त होते हैं और पाप आचरण वाले आचरण वाले श्वान आदि योनि को प्राप्त होते है यहां तक है। उसमें यह विचार किया जाता है कि जिन्होंने संपूर्ण कर्मो का उपभोग कर लिया है वे अनुचय कर्म रहित अवरोहण करते हैं अथवा अनुचय रहित तब क्या प्राप्त होता है पूर्व पक्षी अनुपक्षर अवरोहण करते हैं किस से इससे की संपात संपाथ पर्यत ऐसा विशेषण है यहां संपात शब्द से कर्माशय कहा जाता है क्योंकि इस लोक से उस लोक में कर्म फल के उपभोग के लिए इस कर्म से जाते हैं या वत संपातम उषित संपात पर्यत रह कर यह श्रुति उसके संपूर्ण कृत कर्मों की वही भुक्तता दिखलाती है तेजाम यदा जब उनके कर्म क्षीण हो जाते हैं तो वे इस आकाश को ही प्राप्त होते हैं इस अन्य श्रुति से भी यही अर्थ दिखलाया जाता है ऐसा हो परंतु जब तक उस लोक में उपभोग कर्म है तब तक जीव उनका उपभोग करेगा मैं ऐसी कल्पना करूँगा तो ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती क्योंकि यथकिंच जो कुछ ऐसा अन्यत्र परामर्श है प्राप्यांतम इस लोक में यह जो कुछ करता है उस कर्म का फल प्राप्त कर उस लोक से कर्म करने के लिए पुनः इस इस लोक में आ जाता है है यह दूसरे श्रुति अविशेष संपूर्ण परामर्श से किए गए समस्त कर्मों का क्षयित्व दिखलाती है। और मरण भी अनारब्ध कर्म वाले कर्मों का अभिव्यंजक है क्योंकि मरण से पूर्व अरब्ध कर्म वाले कर्म से प्रतिबद्ध कर्म की फल के लिए अभिव्यक्ति नहीं हो सकती और विशेष न होने से वह मरण जिस किस कर्म का फल आरंभ नहीं हुआ है उस समस्त कर्मों का अभिव्यंजक है कारण की साधारण निमित्त के होने पर नैमित्त असाधारण नहीं हो सकता प्रदीप के अवशिष्ट सामान्य संधि में घट अभिव्यक्त होता और पट नहीं यह उपपन्न नहीं इससे जीव अनुशय रहित अवरोहण करते हैं सिद्धांतिक ऐसा प्राप्त होने पर हम कहते हैं कृतात्य अनुशयवान कर्म के क्षय होने पर अनुयान जिस कर्म समूह से फल के उपभोग के लिए चंद्रमंडल में आरूढ़ हुए उस कर्म समुदाय का उपभोग द्वारा क्षय होने पर उनका उपभोग के लिए चंद्रमंडल में जो जलमय शरीर आरब्ध हुआ है वह उपभोग के क्षय दर्शन से उत्पन्न शुकाग्नि के संपर्क से विलीन हो जाता है जैसे सूर्य किरणों के संपर्क से हिम और कर्क जैसे अग्नि के ज्वालाओं के संपर्क से वृत का काठिन्य विलीन हो जाता है इसलिए कृता किए गए इष्ट आदि कर्म फल के उपभोग से उपक्षय होने पर सहित जीव ही इस लोक में अवरोहण करते हैं इस हेतु से दृष्ट श्रुति और स्मृति से ऐसा कहते हैं जैसे कि उन जीवों में जो यहाँ पुण्यकर्म वाले होते है वे शीघ्र ही उत्तम जोनिको प्राप्त होते हैं वे ब्राह्मण योनि योनि अथवा वैश्य योनि प्राप्त करते हैं तथा है। है। है। सहित जीवों का अवरोहण दिखलाती है यह चरण शब्द से अनुषय कर्म सूचित होता है ऐसा वर्णन करेंगे और जन्म से ही प्रत्येक प्राणी में भिन्न भिन्न रूप से विभक्त हुआ यह उपभोग देखा जाता है वह आप आकस्मिकत्व के असंभव से के सदभाव को सूचित करता है क्योंकि और दुख के सुकृत और दुष्कृत हेतु है यह सामान्य रि से शास्त्र द्वारा अवगत होता है वर्ण आश्रमाश्च वर्ण और आश्रम वाले अपने कर्म में निष्ठा रखने वाले मर्ण कर्म फल का अनुभव कर उससे शेष कर्म द्वारा अनुशय नामक कर्म द्वारा विशिष्ट देश जाति कुल आयु ज्ञान आचार वित्त सुख और मेधा वाले होकर जन्म प्राप्त करते हैं यह स्मृति भी अनुशय सहित जीवों का अवरोहण दिखलाती है परंतु वह अनुशय क्या है कोई तो भांडा के अनुसार कोई तो भांडा के अनुसारी स्नेह तेल आदि के समान स्वर्ग के लिए किया गया कर्म जिसका फल भोग लिया गया है उसका कुछ अवशेष अनुशय है जैसे तल भांडा खाली होता हुआ सर्वात्म खाली नहीं होता भांडा के अनुसार कुछ रह जाता है, वैसे अनुशय भी जीव के साथ अवस्थित रहता है ऐसा कहते हैं परंतु कार्यफल विरोधी होने से भुक्त फल अदृष्ट की अवशेष अवस्थिति न्यायुक्त नहीं है यह दोष नहीं है क्योंकि कर्म सर्वात्मना भुक्त है हम ऐसी प्रतिज्ञा नहीं करते परंतु संपूर्ण कर्म फलोप के लिए जीव चंद्रमंडल में आरूढ़ हुआ है ठीक हुआ है तो भी स्वल्प कर्म के अवशेष से वह अवस्थिति प्राप्त कर सकता, तो भी स्वल्प कर्म के अवशेष से वह अवस्थिति प्राप्त नहीं कर सकता जैसे कोई एक सेवक सेवा के संपूर्ण उपकरणों से राजकुल में जाए वहां उसके बहुत से उपकरण प्रवास से नष्ट हो जाए और छत्रपादुका शेष रह जाए तो वह राजकुल में अवस्थित होने के लिए समर्थ नहीं होता उसी प्रकार अनुशय मात्र परिग्रह वाला चंद्रमंडल में अवस्थित नहीं हो सकता परंतु यह प्रतीत नहीं होता क्योंकि स्वर्ग के लिए किया गया कर्म जो भुक्त है उसके अवशेष की अनुवृत्ति फल की विरोधी होने से गोपन्न नहीं होती ऐसा कहा गया है परंतु यह भी कहा गया है कि स्वर्ग फल वाला समस्त कर्म भुक्त नहीं होता यह भी अयुक्त है कि स्वर्ग के लिए किया गया कर्म स्वर्गस्थ को ही संपूर्ण स्वर्गफल उत्पन्न नहीं करता किंतु स्वर्ग से हुए को भी कुछ उत्पन्न करता है। मानने वालों के लिए नहीं हो सकती स्नेह भांडा में तो स्नेहलेश की अनुवृत्ति देखने में आने से कल्पना युक्त है और उसी प्रकार सेवक में भी उपकरण लेश की अनुवृत्ति देखने में आती है परंतु उसी प्रकार यहाँ तो स्वर्ग कर्म स्वर्ग फल वाले कर्म के की नहीं देखी जाती और उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती कारण कि स्वर्ग प्रतिपादक शास्त्र से विरोध होता है ही यह इस प्रकार योग्य है स्वर्ग वाले इष्ट आदि कर्म का भांडानुसारी स्नेह के समान अनुवर्तमान एक देश अनुशय नहीं है यदि जिस इष्ट आदि सुकृत कर्म द्वारा जीव ने स्वर्ग का अनुभव किया उसका ही कोई एक देश अनुशय कल्पना करे तो केवल एक ही रमणीयु होगा उससे विपरीत कपूय नहीं होगा तब यद यह रमणीय चरणा यह कपूय चरण यह, यह अनुचय विभाग की श्रुति बाधित हो जाएगी इसलिए परलोक में फल देने वाले सब कर्मों के उपभुक्त हो जाने पर इस लोक में फल देने वाले अवशिष्ट जो अन्य कर्म समुदाय वह अनुशय है वह कर्म वाले अवरोहण करते हैं जो यह कहा गया है कि यंच इस अवशे अविशेष के परमार्थ से यह किए गए सब कर्मों का फलोपभोग के अंत प्राप्त कर अनुत होकर अवरोहण करते हैं यह ऐसा नहीं है क्योंकि अनुशय का सद्भाव अवगमित है जो कुछ यहाँ आमुष्लिक परलोक फल वाला कर्म किया गया है और आरब्ध भोग वाला कर्म है उन्हें सबका फल के उपभोग से क्षपण कर ऐसा अर्थ अवगत होता है और जो यह कहा गया है कि मरण अविशेष समान रूप से अनारब्ध फल वाले सभी कर्मों की अभिव्यक्ति करता है तब किसी एक कर्म से परलोक में फल आरंभ किया जाता है और किसी कर्म से इस लोक में यह विभाग असंभव है उसका भी अनुश्चय सद्भाव के प्रतिपादन से निराकरण किया गया है और मरण अनारब्ध फल वाले कर्म का अभिव्यंजक है ऐसी प्रतिज्ञा किस हेतु से की जाती है यह कहना चाहिए यदि कहो कि जिसका फल आरब्ध हो गया है ऐसे कर्म से प्रतिबद्ध अन्य कर्म की वृत्ति फल का उद्भव अनुपन्न होने से उसके शांत होने पर मरण काल में वृत्ति का उद्भव होता है तो उस पर कहना चाहिए तब तो जैसे मरण के पूर्व जिसका फल आरब्ध है ऐसे कर्म से प्रतिबद्ध अन्य कर्म के वृत्ति उद्भव की अनुपपत्ति है वैसे ही मरण काल में भी अनेक में युगपत फल का आरंभ होने से बलवान कर्म से प्रतिबद्ध की अनुपपत्ति है अन्य जाति में उपभोग्य कर्म वाले अनेक कर्म भी एक मरण काल में युगपत अभिव्यक्त होते हुए अनारब्ध फलत्व सामान्य धर्म से एक जाति का आरंभ करे ऐसा नहीं कहा जा सकता क्योंकि प्रतिनियत का विरोध है प्रत्येक कर्म का भिन्न भिन्न फल है उससे विरोध है और मरण काल में किसी एक कर्म की हो और किसी कर्म का ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कारण की एकांतिक फलत्व का विरोध है प्रायचित आदि हेतु के बिना कर्मों का उच्छेद संभाव्य नहीं है कदाचित सुकृतम कर्म किस समय संसार में मग्न हुए पुरुष का सुकृत कर्म तब तक रहता है, जब तक वह कर्म, कर्म एक मरण समय में अभिव्यक्त होते हुए एक जाति जन्म उत्पन्न करे तो स्वर्ग नरक सरपाली योनियों में अधिकार के अप्राप्त होने से धर्म और अधर्म का धर्म और अधर्म की उत्पत्ति न होने पर निमित्त के अभाव से उत्तर जन्म उपन्न नहीं होगा और ब्रह्म आदि एक एक कर्म अनेक जन्म का निमित्त है यह स्मृति वाक्य बाधित हो जाएगा धर्म और अधर्म के स्वरूप फल साधन आदि के ज्ञान के लिए शास्त्र से भिन्न कारण की संभावना नहीं की जा सकती मरण दृष्टि वाले कार्य आदि कर्म का अभिव्यंजक नहीं हो सकता और मरण में यह अभिव्यंजकत्व कल्पना अव्यापक भी है प्रदीप के उपन्यास का भी कर्म के बलाबल के प्रदर्शन से ही निराकरण किया गया है स्थूल और सूक्ष्म रूप की अभिव्यक्ति और अन्यक्ति के समान इसे जानना चाहिए जैसे के समान होने पर भी प्रदीप स्थूल रूप को अभिव्यक्त करता है सूक्ष्म को नहीं अनारब्ध फल वाले कर्म समुदाय को समान अवसर प्राप्त होने पर भी मरण बलवान कर्म की वृत्ति व्यापार का उद्भव करता है दुर्बल के वृत्ति का नहीं इसलिए श्रुति तत, और न्याय प्रबल प्रतिबंध के विरोध होने से अशेष कर्म की अभिव्यक्ति का यह स्वीकार असंबद्ध अयुक्त है शेष कर्म के सद्भाव होने पर मोक्षाभाव प्रसंग होगा यह संभ्रम भी अनावसर है क्योंकि सम्यक दर्शन से समस्त कर्म क्षय होता है ऐसी श्रुति है इससे यह सिद्ध दहुआ की अनुशय सहित ही जीव अवरोहण करते हैं वे अवरोहण करने वाले जिस मार्ग से गए थे उससे और से भी मार्ग से अवरोहण करते हैं जैसे गए थे वैसे ऐसा अर्थ है अनेवम उसके विपर्य से ऐसा अर्थ है धूम और आकाश जो पितृयाण मार्ग से ग्रहित है उनका अवरोहण में कथन होने से और यथेतम इस शब्द से जैसे गए थे वैसे ऐसा प्रतीत होता है रात्रि आदि का संकीर्तन न होने से और अभ्र आदि का ग्रहण होने से भी प्रतीत होता है सूत्र इति नोपल का इति उपलक्षणार्थाज सूत्रार्थ चूरण रमणीय चरणा इत्यादि चरण चारित्र से की प्राप्ति कहती है अनुशय से नहीं इति यदि ऐसा यदि कहो तो युक्त नहीं है क्योंकि आचार्य चरण श्रुति को उपलक्षणार उपलक्षणार्थ तेती अनुशय का उपलक्षणार्थ मानते है पश्चात यह भी हो तद्य यह रमणीय चरण इस प्रकार यह जो श्रुति अनु के के के लिए है वह से प्राप्ति को दिखलाती है से नहीं अनु भिन्न है और अनुशय भिन्न है चारित्र, आचार और शील ये एक अर्थक पर्याय शब्द है अनुशय तो भुक्त तो फल कर्म से भिन्न कर्म अभिप्रेत है और यथाकारी यथाचारी तथा भवती जैसा कर्म और जैसा आचरण करता है वैसे ही वह होता है और जो उन्हीं का सेवन करना चाहिए दूसरों का नहीं हम गुरुजनों के जो शुभ आचरण है उन्हें तुझे उन्हीं का सेवन करना चाहिए इस तरह श्रुति कर्मा और चरण का भेदबे प्रदेश करती है इसलिए चरण से योनि की प्राप्ति की प्रतिपादक श्रुति से अनुशय की सिद्धि नहीं होती ऐसा यदि कहो तो यह दोष नहीं है क्योंकि यह चरण श्रुति अलशय के उपलक्षण के लिए है ऐसा आचार्य मानते मान्य सूत्र इति दस्वा तदपेक्षत्वात् अपने मुख्य अर्थ का त्याग कर को कहेगी तो में अनार्थक्यम होगा इति चेहन ऐसा यदि कहो तो ठीक नहीं है तदपेक्ष तो क्योंकि कर्मों को आचार के अपेक्षा है अतः चरणश्रुति सार्थक है यह हो परंतु चरण शब्द से श्रुति प्रतिपादित शील का त्याग कर लाक्षणिक अनुशय किस प्रकार की जाती है परंतु साधु अथवा रूप शील का ही फल होगा। शीलका भी अवश्य कुछ फल स्वीकार करना चाहिए अन्यथा शील में आनर्थक ही प्रसक्त होगा ऐसा यदि कहो तो यह दोष नहीं है किस इससे की उसकी अपेक्षा है इष्ट आदि कर्म समुदाय को चरण की अपेक्षा है आचारहीनम हीन तो वेद कर्म पवित्र नहीं करते इत्यादि स्मृतियों से सदा हीन कोई नहीं होता पुरुषार्थत्व में भी आचार अनर्थक नहीं है क्योंकि इष्ट आदि कर्म समुदाय के फल के आरंभ करने पर उनकी अपेक्षा रखने वाला आचार उनमें ही कुछ अतिशय विशेष आरंभ करता है कर्म तो सर्व अर्थ करने वाला है ऐसी श्रुति और स्मृति में प्रसिद्ध है इसलिए कर्म ही शील से उपलक्षित अनुशय होकर जन्म की प्राप्ति में कारण है यह कार्णाजनी का मत है और कर्म के संभव होने पर शीले से जन्म प्राप्ति युक्त नहीं है पैरों से पलायन करने में समर्थ हुआ पुरुष घुटनों से पलायन नहीं करता है सूत्र ग्यारहवा सुकृत दुष्कृतें तो बादरी ही चर्ण शब्द, चर्ण शब्द का अर्थ तो स्वीकृत दुष्कृत स्वीकृत और दुष्कृत ही हैचार्य का मत है परंतु चरण शब्द से स्वीकृत और ही प्रतीत होते हैं ऐसा बादरी आचार्य मानते हैं चरण अनुष्ठान और कर्म ये एक अर्थवाची शब्द है जैसे कि चर धातु अविशेष रूप से कर्म मात्रा में प्रयुक्त हुआ देखा जाता है इससे जो इष्ट आदि रूप पुण्य कर्म करता है उसको लोग ऐसा कहते हैं कि यह धर्मात्मा धर्म का आचरण करता है और आचार भी धर्म विशेष है कर्म और चरण में भेद व्य प्रदेश तो ब्राह्मण परिव्राजक न्याय से भी उपपन्न होता है इसलिए रमणीय चरणाह प्रशस्त कर्म वाले और कपूर निंदित कर्म वाले ऐसा निर्णय है अधिकरण तीसरा अनिष्टादि तीस सूत्र बारह सौ इक्कीस अनिष्टादि अनिष्टादि च सूत्र बार वनिष्टिणमी चुत अनिष्टाधिकारी सूत्राथ अदिकिण वैके चास्म लोकात प्रयती इत्यादि श्रुति से अनिष्टादि कर्म करने वालों का भी श्रुत चंद्रलोक गमन श्रुत है इष्ट कर्म करने वाले चंद्रलोक में जाते हैं ऐसा कहा गया है परंतु इससे भिन्न जो अनिष्ट आदि है इष्ट आदि ऐसा कोई नियम नहीं है किस से इससे कि अनिष्ट आदि कर्म करने वालों का भी चंद्रलोक में गंतव्य रूप से श्रवण होता है जैसे कि कौशित की शाखा वाले अविशेष रूप से ये वही के जो कोई इस लोक से प्रयाण करते हैं, हैं, हैं। वे सब चंद्रमंडल में ही जाते ऐसा कहते पुनर्जन्म पाने वालों की की भी चंद्रलोक की प्राप्ति के बिना नहीं हो सकती, क्योंकि पंचम पंचम्यामा पांचवी आहुति में इस प्रकार आहुति संख्या का नियम है इसलिए भी चंद्र को प्राप्त होने चाहिए यदि कहो कि इष्ट आदि कार्य और इनसे अन... अन्यो की सामान गति युक्त नहीं है तो यह युक्त नहीं है क्योंकि अन्य के चंद्रमंडल में भोग का अभाव है सूत्र तेरह संयमने तरषावरोह तशना संयमने तू अय आरोह तदगति दर्शनाथ तू सूत्र पूर्व पक्ष की निवृत्ति के लिए है संयम ने अनुभूय यमयातना का अनुभव कर इस लोक में लौटते हैं इस प्रकार की तरह शाम अलिष्ट अधिकारियों के आरोहरोह आरोह और अवरोह होते है तदगति दर्शनाथ क्योंकि अयम लोको नास्ति इत्यादि श्रुति में उनकी गति का दर्शन होता है भाष्यर्थ शब्द पूर्व पक्ष की व्यावृत्ति करता है यह नियम नहीं है कि सब चंद्रमंडल में जाते हैं यह किसी से इससे कि भोग के लिए ही चंद्रमंडल में आरोहण होता है निष्प्रयोजन नहीं और केवल लौटने के लिए भी नहीं जैसे कोई पुष्प और फलों के ग्रहण करने के लिए ही वृक्ष पर चढ़ता है न निष्प्रयोजन और न पतन के लिए ही और यह कहा गया है कि अनिष्ट आदि कार्यों का चंद्र मंडल में भोग नहीं है इसलिए इष्ट आधिकारी ही चंद्रमंडल में आरोहण करते हैं अन्य नहीं वे अनिष्टक तो संयमन आधिकारी में प्रवेश कर अपने दुष्कृतों के अनुसार यम की यातना का अनुभव कर फिर भी इस लोक में लौटते हैं इस प्रकार उनका आरोह और अवरोह होता है इससे उनकी गति के दर्शन होने से जैसे कि न सांपराय प्रतिभा से मूढ़ प्रमाद करने वाले उस अज्ञ को परलोक का साधन नहीं सूचता स्त्री पुत्र आदि विशिष्ट यह लोक है परलोक नहीं है ऐसा मानने वाले पुरुष बारंबार मेरे वश को प्राप्त होता है इस प्रकारों को यम की अधीनता दिखलाती है और वस्वतम संगमनम जनाना यमलोक काफी जनों का गम्य स्थान है इस प्रकार की भी बहुत ही यम की अधीनता की प्राप्ति के लिंग बोधक श्रुति वाक्य है स्मरती च और सूत्रकार भी ऐसा ही कहते हैं भाष्यार्थ और मनोव्यास आदि शिष्टों ने संयमन यम लोक में पापकर्मो का भी पाप यम के अधीन है इस प्रकार नचिकेतो पाख्यान आदि में स्मरण किया है सूत्र पंद्रहवा अभी च सप्त सूत्रार्थ और भी पौराणिक लोग सप्त आदि सात नर्क पापकर्म फल के उपभोग की भूमि कहते हैं भाष्यर्थ और रवरव प्रमुख सात नरक पाप फल के उपभोग की भूमि रूप से पौराणिक लोक स्मरण करते हैं उनको अनिष्ट आदि कार्य प्राप्त करते हैं वे चंद्र लोक को कैसे प्राप्त करें ऐसा अभिप्राय है परंतु यह विरुद्ध है कि पापकर्म करने वाले यम के अधिनियतना का अनुभव करते हैं क्योंकि उन रौरव आदि नरकों में अन्य चित्रगुप्त आदि अनेक अधिष्ठाता स्मरण किए जाते हैं नहीं ऐसा कहते हैं तद व्यापाराद विरोध तद व्यापारा अविरोध तत्रापि उन रौरव आदि नरको में भी तद व्यापारा यम युक्त शासन होने से अविरोध विरोध नहीं है में भी उस यम के ही रूप से व्यापार गिरुत्व है अतः विरोध नहीं है क्योंकि वे चित्र गुप्त आदि यम से प्रयुक्त ही अधिष्ठातृ रूप से स्मरण किए जाते हैं सूत्र सत्रह विद्या तु विद्याणो तो प्रकृतवादार्थ तो शब्द शंका निवृत्थ है अथे अथ तय इत्यादि इत्यादिश्रुति में एक तरह शब्द से विद्याकर्मणो विद्या और कर्म का ग्रहण होता है प्रकृतवाद क्योंकि वे ही दैवयान और पितृयान रूप से प्रकृत है भाषाथ पंचांगी विद्या में वेत्थ यहास प्रवाहण यह लोग जिस कारण पूर्ण नहीं होता क्या वह तू जानता है इस प्रश्न के प्रतिवचन उत्तर के अवसर में जो इन अर्ची और धूम से किसी एक मार्ग द्वारा नहीं जाते वे क्षुद्र और बारंबार आने जाने वाले प्राणी होते हैं उत्पन्न हो और मरो यही उनका तृतीय स्थान होता है इसी कारण यह लोग नहीं भरता ऐसी श्रुति है उसमें यथयो पथोह उन दोनों मार्गो के विद्या और कर्म के यह अभिप्राय है किसके इससे की वे प्रकृत विद्या और कर्म ही देवयान और पितृयान मार्ग की प्राप्ति में प्रकृत है, वे जो इस प्रकार जानते है यह विद्या है उससे प्राप्त वे देवयान मार्ग तो कहा गया है इष्टापुर दत्तम इष्ट और दत्त यह तो कर्म है उससे प्राप्तव्य पितृयान मार्ग कहा गया है उसके प्रकरण में अथतो हो अथो हो इन दोनों मार्गों में किसी एक भी मार्ग से नहीं इस प्रकार है है तात्पर्य यह कि जो विद्या साधनत द्वारा देवयान मार्ग में अधिकृत नहीं है और नकर्म द्वारा पितृयान मार्ग में अधिकृत है उनको ही यह क्षुत्र जंतु रूप बारम्बार आवृत्ति रूप तृतीय मार्ग होता है इससे भी अनिष्ट आधिकारियों द्वारा चंद्रलोक प्राप्त नहीं किया जाता परंतु यह हो कि वे भी चंद्रलोक में आरूढ़ होकर उससे अवरोहण कर क्षुद्र जन को प्राप्त होंगे वह भी नहीं है क्योंकि ऐसा होने में आरोहण अनर्थक है और सब मरकर जाने वाले चंद्रलोकों को प्राप्त होने पर तो यह लोक मरकर जाने वालों से भर जाएगा उससे प्रश्न के विरुद्ध उत्तर प्रसक्त होगा वैसे ही उत्तर देना चाहिए जैसे यह लोक नहीं भरता यदि कहो कि अवरोह के स्वीकार करने से असंपूर्णता की उपपत्ति हो जाएगी तो यह युक्त नहीं है क्योंकि अश्रुत है यह ठीक है ठीक है कि अवरोह से कथन से असंपूर्णता दिखलाती है उस अनारोह से ही असंपूर्ण है यह युक्त है क्योंकि इष्ट आदि कार्यो का भी अवरोह समान होने पर तृतीय स्थान की उक्ति में अनर्थक्य प्रसंग होगा तू शब्द तो अन्य शाखा के वाक्य से उत्पन्न हुई सबके गमन की आशंका का उच्छेद करता है ऐसा होने पर ये वही जो कोई हुए इस लोक से प्रयाण करते हैं वे सब चंद्र लोक जाते हैं इस प्रकार अन्य शाखा के वाक्य में सर्व शब्द चंद्र लोक में अधिकृत की अपेक्षा से अवस्थित है जो पुनः कहा गया है कि देह लाभ उपपत्ति के लिए सब चंद्र लोक में जा सकते हैं क्योंकि पांचवी आहुति में ऐसे आहुति संख्या का नियम है उसके प्रति कहा जाता है सूत्र 18 न न तथा तथा सूत्रार्थ तृतीय तृतीय मार्ग में प्रविष्ट पापी लोगों की देह प्राप्ति के लिए आहुति संख्या का नियम न नहीं है अथोपलब्धि है क्योंकि जायस्व मृस्व इत्यादि श्रुति में वैसा ही उपलब्ध होता है भाष्यार्थ तृतीय मार्ग में देह लाभ के लिए आहुति की पांच संख्या का नियम आदरणीय नहीं है किससे इससे की वैसे ही उपलब्धि होती है जैसे कि जायस्व स्थानम इस प्रकार आहुति संख्या नियम के बिना ही वर्णित प्रकार से इस तृतीय स्थान की प्राप्ति उपलब्ध होती है और पंचम्या पांचवी आहुति में अप जल पुरुष होता है यह मनुष्य शरीर के हेतु रूप से आहुति संख्या कही गई है कीट पतंग आदि शरीर के हेतु रूप से नहीं क्योंकि पुरुष शब्द मनुष्य जातिवाचक है और पांचवी आहुति में जल पुरुष सज होता है ऐसा उपदेश किया जाता है किंतु पांचवी के न होने पर जल पुरुष नहीं होता ऐसा प्रतिषेध नहीं किया जाता क्योंकि ऐसा होने से वाक्य में दो अर्थ होने का दोष होगा उस चंद्रमंडल में जिनका आरोह अवरोह संभव है उनका शरीर पांचवी आहुति में उत्पन्न होगा अन्यों का शरीर तो आहुति संख्या के बिना ही अन्य भूतों से संबद्ध जल से आरंभ होगा चोके स्मरिये चूत्रार्थ च और लोक के लोक में अभी भी इस प्रकार स्मर्यते स्मरण किया जाता है भाष्यार्थ और लोक महाभारत आदि में भी द्रोण दुष्टुम्न आदि तथा सीता द्रौपदी आदि का योनिजत्व स्मरण किया जाता है उनमें से द्रोण आदि की स्त्री विषय एक आहुति नहीं है और दृष्ट नि आदि की तो स्त्री और पुरुष विषय दो आहुति नहीं है जैसे उनमें आहुति संख्या नियम का आदर नहीं है वैसे अन्यत्र अनिष्ट आदि कार्य की देहोत्पत्ति में भी होगा बलाका भी शुक्र शुक्र सिंचन बिना ही गर्भ धारण करती है इस प्रकार लोक प्रसिद्धि है दर्शनाथ्च, दर्शनाथ्च, क्योंकि लोक में में ऐसा ही देखने में आता है और चार प्रकार के भूत समूह में और और रूप में से और में से ग्राम्य धर्म स्त्री पुरुष संपर्क के बिना ही उत्पत्ति देखने से आहूति संख्या का आधार नहीं है उसी प्रकार अन्यत्र अनिष्ट आधिकारी की देहोत्पत्ति में भी होगा सूत्र इक्कीसवा परंतु तेष्याम उन पक्षी आदि प्रसिद्ध प्राणियों के तीन ही बीज होते हैं आंडज जीवजाय जीव जीव इस इस में तीन प्रकार का ही भूत समुदाय सुना जाता है तो फिर यहां भूत समुदाय चार प्रकार का है ऐसी प्रतिज्ञा किस प्रकार की है इस पर कहते हैं सूत्र इक्कीसवा तृतीय शब्दवरोध सचोकजा सूत्रार्थ संचोकज से तृतीय शब्दवरोध तृतीय शब्द से उद्भिज शे उपसंग्रह होने से विरोध नहीं है आंडज जीव जीवज जीव उद्भिज आंडज पक्षी आदि जीवज मनुष्य आदि और उद्भिज वृक्ष आदि इसमें तृतीय उद्भिज शब्द ही स्वेदज उपसंग्रह किया गया समझना चाहिए क्योंकि स्वेदज और उद्भिज इन दोनों में भी भूमि और उदक का भेदन कर उत्पन्न होना तुल्य है के से तो जम जंगम का उद्भेद है इस प्रकार स्वेदज और उद्भिज का भेदवाद अन्यत्र वर्णित है इसलिए विरोध नहीं है अधिकरण चौथा स्वाभाव्याधिकरण सूत्र बैस्वा सूत्रार्थ इस लोक में लौटते समय उन जीवों को सा व्याप्ति आकाश आदि से सामने की प्राप्ति होती है उपपत्ति क्योंकि ऐसा ही उपपन्न होता है भाष्यार्थ यहाँ कहा गया है कि अधिकारी चंद्रलोक में आरोहण कर वहां पर कर्म पर्यंत रहकर वहां से अनुशय रहित अवरोहण करते हैं अवरो अवरोह प्रकार की परीक्षा की जाती है वहां फलभोगान नंतर ध्वनम इसी मार्ग से जिस प्रकार गए थे उसी प्रकार लौटते हैं वे पहले आकाश को प्राप्त होते हैं और आकाश से वायु को वायु होकर वह धूम होता है और धूम होकर अभ्र होता है अभ्र होकर मेघ होता है मेघ होकर बरसता है यह अवरोह श्रुति है उसमें संचय होता है क्या अवरोहण करने वाले आकाश आदि स्वरूप को ही प्राप्त होते हैं अथवा आकाश आदि के सामने को उसमें आकाश आदि स्वरूप को ही प्राप्त होते हैं ऐसा प्राप्त होता है इससे इससे की ऐसी ही श्रुति है अन्यथा लक्षणा होगी श्रुति और लक्षणा के संचय में श्रुति का ग्रहण उचित है लक्षणा का नहीं उसी प्रकार वाय धूमोति वायु होकर धूम होता है इत्यादि अक्षर भी तत्त्व स्वरूप की प्राप्ति में अनायास ही उपपन्न होते हैं इससे आकाश आदि स्वरूप की प्राप्ति है सिद्धांति ऐसा प्राप्त होने पर हम कहते हैं आकाश आदि के सादृश्य को प्राप्त होते हैं चंद्रमंडल में जो जलमय शरीर उपभोग के लिए आरंभ हुआ था वह उपभोग के क्षय होने पर प्रबिलीन होता हुआ आकाश के समान सूक्ष्म होता है अनंतर वायु के वश अध होता है उसके पश्चात धूम आदि से संबद्ध होता है वह यथेतम आकाशम यथेतम आकाशम जिस प्रकार गए थे उसी प्रकार लौटते हैं प्रथम आकाश को प्राप्त होते हैं, आकाश से वायु को प्राप्त होते हैं इत्यादि शक्ति से कहा जाता है यह किससे उपपत्ति से ऐसा ही उपपन्न होता है अन्य का उपपन्न नहीं होता और आकाश स्वरूप की प्राप्ति होने पर वायु आदि हो नहीं होता आकाश के विभु होने से और उसके साथ नित्य संबद्ध होने से आकाश के सादृश्य प्राप्ति से भिन्न उसका संबंध नहीं घटता है और श्रुति के असंभव में लक्षण का आश्रय उचित ही है अतः आकाश आदि सादृश्य सा प्राप्ति ही यहाँ आकाश आदि भाव है ऐसा उपचार किया जाता है अधिकरण नाति चिराधिकरण सूत्र तेईसवा नातिचिरेण विशेषात न ना अति चिरेण विशेषात सूत्रार्थ जीव नाचिरेण स्वल्प काल ही आकाश आदि के साथ समान रूप से रहकर द्वारा पृथ्वी में प्रवेश करता है विशेषात क्योंकि अतोवय दुर्निष्प्रपतरम इत्यादि श्रुति में विशेष देखने में आता है यहां आदिभाव की प्राप्ति के पूर्व आकाश आदि की प्राप्ति में संचय होता है क्या दीर्घ दीर्घ काल पूर्व सादृश्य से अवस्थित होकर उत्तरोत्तर सादृश्य को प्राप्त होते हैं अथवा अल्प अल्प काल उसमें नियम नहीं है क्योंकि नियम करने वाला शास्त्र नहीं है ऐसा प्राप्त होने पर यह कहते हैं नाति चेण अल्प अल्प आकाश आदि रूप से अवस्थित होकर वृष्टि धाराओं के साथ इस पृथ्वी पर आ गिरते हैं यह किसी से विशेष दर्शन से जैसे कि भाव प्राप्ति के की खु इस प्रकार यह निष्क्रमण निश्चय ही अत्यंत कष्टप्रद है इस प्रकार विशेष कहते हैं इसमें एक तो छांद प्रक्रिया में लुप्त हुआ समझना चाहिए दुर्निष्प्रपर दुर्निष्क्रमतर इस वृहि वृह आदिभाव से दुखतर होता है ऐसा अर्थ है अल्पत्व और दीर्घत्व निमित्त है क्योंकि उस अवधि में शरीर की निष्पत्ति उत्पत्ति न होने से उपभोग का असंभव है इसलिए वृह आदिभाव प्राप्ति से पूर्व अल्प काल में ही अवरण अव होना चाहिए। अधिकरण अन्याधिष्ठिता सूत्र से चौबीस सूत्र चौबीस पूर्वबदिला अन्याधिष्ठिषुआ है पूर्ववदभिलापात सूत्र अनुशनी जीव पूर्व के समान अन्यधिष्ठेश अन्य जीवों से वृहि आदि में केवल संबंधित होते हैं भिलापात क्योंकि आकाश आदि भाव के सम न कथन है उसी अवरोह के विषय में प्रवर्षण वृष्टि के अनंतर पढ़ा जाता है तब तो तह तब वे जीव इस लोक में धान जव वनस्पति तिल और, और उड़द रूप उत्पन्न होते हैं उसमें होता है कि क्या जीव इस अवधि में में प्राप्त हुए स्थावर स्थावर के के सुख दुख भागी होते हैं अथवा अन्य से अधिष्ठित केवल संश्लेषण संसर्ग मात्र प्राप्त करते हैं तब क्या प्राप्त होता है पूर्व पक्षी अनुशह्य जीव स्थावर जाति को प्राप्त होते हुए उसके सुख दुख के भागी होते है यह किससे इसकी इनसे इससे कि इन, इसमें जनधातु धातु का मुख्यर्थ उपन्न होता है और, और अनिष्ट उपन्न होता है अनिष्ट फलत्व उपन्न होता है इसलिए अनुशयी जीवों का यह वृह आदि रूप से जन्म श्वान आदि जन्म के समान मुख्य ही है जैसे शिव योनि शुकर योनि अथवा चंडाल योनी इस प्रकार अनुशी जीवों का आदि जन्म मुख्य ही है और उसके सुख दुख से होते हैं वैसे आदि जन्म भी सिद्धांति ऐसा प्राप्त होने पर हम कहते हैं अनुसई जीव अन्य जीवों से अधिष्ठित प्राप्त करते हैं किंतु उनके सुख दुख के भागी नहीं होते पूर्ववत आकाश आदि भाव के समान जैसे अनुसई जीवों का वायु धूम आदि भाव उनके साथ केवल संसर्ग मात्र है वैसे ही वृह आदि के साथ मात्र है किससे इससे उसके कि उसके समान समान भी कथन कथन, है, है, का उसके समान भाव किया है कर्म व्यापार फल के बिना कथन। जैसे आकाश आदि से लेकर वृष्टि परन्त श्रुति किसी भी कर्म व्यापार का परामर्श नहीं करती वैसे वृह आदि जन्म में भी इसलिए वह अनुशयी सुख दुख भागी नहीं है जहाँ तो सुख दुख का भागित्व तो श्रुति अभिप्रेत है वहां रमणीय कपूय चूरण इस प्रकार कर्म व्यापार का करती है। और जीवों का वृह मुख्य होने पर तो वृह आदि के काटने पर कूटे जाने पर पकाए जाने पर और भक्षण किए जाने पर उनके अभिमानी अनुशयी जीवों का प्रवास होना चाहिए क्योंकि जो जीव जिस शरीर का अभिमानी होता है वह उस शरीर के पीड़ित किए जाने पर प्रवास करता है यह प्रसिद्ध है और वहां के आदि भाव से रेत भाव का कथन नहीं होना चाहिए अतः अनु जीवों का अन्य जीवों से अधिष्ठित वृहि आदि में संसर्ग मात्र होता है इससे जन धातु के मुख्य मुख्यर्थत्व और स्थावर भाव के उपभोग स्थानत्व का निराकरण करना चाहिए स्थावर भाग्य के उपभोग स्थानत्व की हम अवज्ञा इनकार नहीं करते किंतु अपुण्य के सामर्थ्य से थावर भाव को प्राप्त हुए अन्य जीवों को वह उपभोग का स्थान हो परंतु हम ऐसा कहते हैं कि चंद्रलोक से अवरोहण करने वाले अनुष्य जीव स्थावर भाव का उपभोग नहीं करते सूत्र पच्चीसवा अशुद्धमित चेत न शब्दात अशुद्धम चेत न शब्दात सूत्रार्थ अग्दिष्टोम आदि आदि के योग से अशुद्धम अशुद्ध है ऐसा यदि कहो तो युक्त नहीं है शब्दात क्योंकि वह श्रुति प्रमाणक है ना जो यह कहा गया है कि पशु हिंसा आदि के योग से यद यज्ञ कर्म अशुद्ध है उसका अनिष्ट फल भी हो सकता है इससे अनुषयी जीवों का वृहि आदि जन्म मुख्य ही हो तो उसमें गौणी कल्पना अनर्थक होगी अब उसका परिहार किया जाता है नहीं क्योंकि धर्म और अधर्म विज्ञान शास्त्र हेतुक है यह धर्म है और यह अधर्म है और देश काल और निमित्त में जिस धर्म का अनुष्ठान किया जाता है वही अन्य देश और निमित्त में अधर्म हो जाता है इससे शास्त्र ज्ञान के बिना धर्माधर्म विषय ज्ञान किसी को नहीं होता हिंसा अनुग्रह आदि रूप ज्योतिषोम धर्म रूप से शास्त्र से निश्चित हुआ है वह अशुद्ध है ऐसा कैसे कहा जा, जा सकता है परंतु न हिंसयात सर्वाभूतानी यह शास्त्र ही भूतभिषेक हिंसा अधर्म है ऐसा अवगत कराता है ठीक है किंतु वह तो उत्सर्ग गए, और अग्निशोमीयम पशुमालभित अग्निशोमीय पशु का आलभन करे यह अपवाद है उत्सर्ग और अपवाद का विषय व्यवस्थित भिन्न भिन्न है इसलिए वैदिक कर्म विशुद्ध है क्योंकि शिष्ट पुरुष उसका अनुष्ठान करते हैं और वह निंदा करने योग्य नहीं है इससे स्थावर रूप से प्रतिकूल जन्म उसका फल नहीं है श्वान आदि जन्म के समान भी ब्रीह आदि जन्म नहीं हो सकता क्योंकि जैसे वह श्वान आदि जन्म कपू चरणों का अधिकार कर कहा जाता है वैसे यह ब्रीह आदि रूप से जन्म में कोई विशेष अधिकार नहीं है इसलिए चंद्रमंडल से स्खलित गिरने वाले अनुशी जीवों का बृह आदि भाव बृह आदि संसर्ग मात्र है ऐसा उपचार किया जाता है सूत्र छब्बीसवा रेत सिोग अथ भाव के अनु जीवों का रेतभाव होता है क्योंकि जो इत्यादि श्रुति में ऐसा कहा गया है और इत, इस से भी हैदिभाव वृह आदि संश्लेषण संसर्ग मात्र है क्योंकि यो यो यान ही अन्नमत्ति जो जो अनुशयी संबंधित उस अन्न का भक्षण करता है जो जो विरय का सीचन करता है उसका रूप ही वह अनुशयी जीव होता है इस प्रकार आदि भाव के उत्पन्न और प्राप्त यौवन वाला रेत का आधान करता होता है खाए हुए अन्न के साथ अनुगत हुआ अनुशयी जीव आधान किया के कर्ता का भाव उपचार के बिना किस प्रकार प्राप्त करेगा इससे वहाँ रेत से जनकर्ता के साथ संबंध ही रेत भाव है ऐसा अवश्य स्वीकार करना चाहिए इसी प्रकार आदि भाव भी आदि के साथ संबंध ही है इसलिए विरोध नहीं है सूत्र सत्ताइसवा योने शरीरम योन है शरीरम सूत्रार्थ योने योनि में बीह से के अनंतर उस योनि से सुख दुख फलोपभोग के लिए शरीरम योग्य शरीर उत्पन्न होता है क्योंकि रमणीय चरणा इत्यादि शास्त्र कहता है रेत रेत के साथ संबंध होने के योनि में वीर्य प्रक्षेप होने पर अनुशयी जीवो का अनुशय कर्म फलोपभोग के लिए योनि के आश्रित शरीर उत्पन्न होता है इस प्रकार सद्य यह रमणीय चरणा उन अनुशयी जीवो में जो पुण्यशाली है इत्यादि श्रुति कहती है इससे भी ऐसा अवगत होता है कि अवरोह होने पर गृह आदि भाव के अवसर में उस अनुचय जीव का सुख दुख से अन्वित शरीर ही नहीं होता है इसलिए अनुशयी जीवों का वृह आदि जन्म वृह आदि संश्लेषमात्र है ऐसा सिद्ध हुआ तीसरे अध्याय का पहला भाग समाप्त